शांति शांति ही ओम हम वेदोक्त तो धर्म विषय की चर्चा कर रहे हैं और धर्म पर विचार करते हुए वेद में किसे धर्म कहा है इसे देखा जा रहा है इसे जानने का यत्न किया जा रहा है हमने देखा स्पष्ट रूप से कोई ऐसा मंत्र हमें दिखाई नहीं देता कि जहाँ लिखा हो कि ये धर्म है लेकिन मंत्रों में जो व्यवहार करने को कहा गया है उस व्यवहार का जो परिणाम है वो अधर्म अवश्य है अर्थात तो ऐसा करने से धर्म सिद्ध होता है धर्म प्रकट होता है धर्म का पता चलता है तो वो जो मंत्र हैं जिसको हमने ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संगठन सूक्त के नाम से जानते हैं और उसका देवता हम संवन ऋषि संज्ञान है और ऋषि उसका संवनन है तो ये संज्ञान है जिसको हमने पीछे के सूक्तों में समझ कहा था अर्थात परिवार के साथ व्यक्ति के साथ कैसे रहना चाहिए उसकी समझ और समाज में व्यक्तियों को परस्पर कैसे रहना चाहिए उसकी समझ इसका उद्देश्य जो है वो पहला मंत्र है वसून्याभर अर्थात तो हमें जो ऐश्वर्य की सुख की प्राप्ति हो ये हमारा उद्देश्य है और वो कैसे होगी उसका क्या साधन है ये आगे के तीन मंत्र हैं उन तीन मंत्रों में पहला मंत्र है संगचधध्व संवद्वम संवो मनासी जानता देवा भागम यथापूर्वे संजाना उपासते अब इसका शब्दार्थ तो बहुत सामान्य है और हम सब लोगों इससे शब्दार्थ से परिचित भी हैं संगम जाते तो सभी हैं चलते तो सभी हैं लेकिन यहाँ मिलकर चलने की बात कही गई है भली प्रकार चलने की बात कही गई है मिलकर चलने की बात है तो बहुत सारे लोग मिलकर चलना शुरू कर दें तो संगम हो जाना चाहिए लेकिन इतने से उसका अर्थ बनेगा नहीं मिलकर चलने से अभिप्राय है कि जिसका परिणाम भी हमारे लिए अनुकूल आ जाना चाहिए तो वो अनुकूल परिणाम की प्राप्ति वाला चलना जो है वो संग है तो वेद तो कह रहा है भाई मिलकर चलो संवद मिलकर बोलो और अगली जो बात है समवो मनांसी जानताम तुम्हारे मन भी हो इन तीन बातों में तीन बातें हैं तीन बातें क्या विचार वाणी व्यवहार अर्थात इन तीनों में समन्वय होना चाहिए और सबका भी इन तीनों में समन्वय होना चाहिए मानस जो मानसिकता है समवो मनांसी जानता अर्थात हम सोचें भी सब एक तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोचते तो अलग अलग हैं हम चलेंगे एक साथ तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही तो हमारा कदम पड़ेगा हम जिधर जाना चाहेंगे उस दिशा में तो हमारा मुँह होगा हम जहाँ पहुँचना चाहेंगे उसी ओर तो हमारे कदम बढ़ते हैं तो इसलिए ये सोचना कि हम व्यवहार तो दूसरा करेंगे और सोचेंगे दूसरा सोचेंगे तो हम बुरा सोचेंगे तो हम स्वार्थ का सोचेंगे तो दूसरे के नुकसान का और होगा अच्छा ऐसा कभी नहीं हो सकता ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता है जैसा बोलता है वैसा होता है तो सोचने में बोलने में होने में इसलिए शास्त्र कहता है जो जैसा सोचता है वैसा बोलता है और जैसा बोलता है वैसा हो जाता है संपद्यता जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है इसलिए समाज में किसी को धार्मिक बनाना आप चाहते हैं तो आपके लिए ये आवश्यक है कि वो उसके विचार पहले धार्मिक हों इसलिए विचार देने की आवश्यकता होती है किसे को धार्मिक बनाने के लिए केवल क्रिया बताने से कोई धार्मिक नहीं होता और क्रिया बताने से धार्मिक होता है तो वो धर्म का पालन ही नहीं कर सकता वो केवल क्रियाओं में रह जाता है अमुक तिलक लगाने से मुक्ति होगी अमुक तिलक लगाने से देवता प्रसन्न होंगे अमुक माला धारण करने से लाभ होगा अमुक माला धारण करने से रुद्राक्ष की धारण करने से तुलसी दल की धारण करने से किसी चंदन की धारण करने से क्या होगा वो क्रिया से बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होगा केवल वस्तु का लाभ होगा आपने चंदन की पहनी है सुगंध आएगी तुलसी की पहनी है तुलसी की सुगंध आएगी आपने यदि रुद्राक्ष की पहनी है तो रुद्राक्ष के लाभ आपको मिलेंगे लेकिन आपने क्यों पहनी इसके पहनने से क्या होने वाला है उसका पता आपको कोई बताएगा तो लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा तो इसलिए आप किसी को धार्मिक बनाना चाहते हैं किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं किसी को योग्य बनाना चाहते हैं तो उसको वैसा प्रयत्न करना पड़ेगा आप एक कल्पना करके देखिए ना एक व्यक्ति जेब काटने का काम करता है लेकिन उसे जेब का, काटना आता नहीं है वो जेब काटना सीखता है उसका एक उस्ताद होता है उसका एक गुरु होता है और वो उसको जेब काटना सिखाता है तब वो जेब काटने में समर्थ होता है एक चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी करना सिखाता है अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध करना सिखाता है तो ये बुराई भी सिखाने से आती है उसमें दक्षता अभ्यास से आती है उसका पता करने से लगता है तो अच्छा और बुरा दोनों करने से जुड़े हैं तो करने के लिए पहले सोचना होता है जानना होता है उसको व्यवहार में लाना होता है तब वो किया जाता है इसका संबंध अच्छे और बुरे से स्वाभाविक नहीं है क्रिया अच्छी ही हो यह जरूरी नहीं है या क्रिया बुरी ही हो ये भी आवश्यक नहीं है ये क्रिया करने वाले पर निर्भर करता है कि वो कैसी क्रिया करना चाहता है अच्छी करना चाहता है तो परिणाम क्रिया का अच्छा निकलेगा बुरी करना चाहता है तो परिणाम उसका बुरा निकलेगा तो इसलिए क्रिया अपने आप में अच्छी और बुरी नहीं है ये कुछ बिल्कुल उसी तरह से है साधन साधन अपने आप में अच्छा और बुरा नहीं होता साधन को किस विचार से काम में लिया जा रहा है उस विचार के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं इसलिए विचार अच्छा है तो कार्य अच्छा है और विचार यदि उचित नहीं है बुरा है तो कार्य बुरा हो जाएगा क्योंकि परिणाम बुरा है कार्य के अच्छे और बुरे होने की जो वास्तविक कसौटी है अंतिम कसौटी है वो है उसका परिणाम तो परिणाम अच्छा आना चाहिए और परिणाम अच्छा आने के लिए अच्छे परिणाम के साधन नहीं होंगे तब तक कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती इसलिए मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले और मुख्य उपाय है उसके विचारों को अच्छा बनाना तो किसी मनुष्य को हम धार्मिक बनाना चाहते हैं कोई किसी व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वो धर्म का मर्यादाओं का आचरण करेगा तो उसे पता होना चाहिए आज के समाज में और वेद के समाज में जो अंतर है वो केवल इतना है आज का समाज धर्म करता है क्रिया के नाते और वेद कहता है धर्म करो समझ के नाते तो जिस लाभ को तुम पाना चाहते हो वैसा ही साधन वैसे ही उपाय वैसा ही स्थान वैसे ही प्रकार आप लोगे और उसका उचित परिणाम निकल आएगा तो ठीक धर्म है हम क्या सोचते हैं कि हम मान लें कुछ भी कर लें तो हमको लाभ वो मिलना चाहिए जो हमने सोचा है वो होता नहीं तो इस दृष्टि से जब धर्म पर हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे विचारों में लाभदायक जो सुखदायक अच्छी बातों का होना अनिवार्य है शब्द है संवद ध्व और ये बहुवचन का प्रयोग है ये सब मिलकर बोलो अब सब मिलकर कोई बोलना जोर से चिल्लाना या चीखना या नारे लगाना तो नहीं है तो फिर कैसे कि हम सब जो कुछ बोल रहे हैं उस बोलने का परिणाम एक होना चाहिए और एक परिणाम केवल एक परिस्थिति में होता है दूसरी में नहीं हो सकता जब हम लोग धर्म की बात करते हो सत्य की बात करते हों तो एक बात ही सब लोग कहेंगे उनके कहने में अंतर नहीं होगा जब बहुत लोग बहुत तरह की बात होती हैं करते हैं तो वो अधर्म में तो हो सकती हैं अनुचित में हो सकती हैं उचित में नहीं हो सकती श्रेष्ठता में नहीं हो सकती श्रेष्ठता में कितनी भी भिन्नता हो लेकिन परिणाम तो वही आएगा वही सुख का परिणाम आएगा वही आनंद का परिणाम आएगा वही कल्याण का परिणाम आएगा इसलिए हमारे यहां एक बात कही गई है कि धर्म क्या करता है कहता है कि धर्म की दो विशेषताएं हैं धर्म वर्तमान में अर्थात करते हुए भी सुख देने वाला होना चाहिए और करने के बाद भी सुख देने वाला होना चाहिए अधर्म में क्या होता है अधर्म में वर्तमान तो सुख देने वाला लगता है लेकिन उसका परिणाम सुखदाई नहीं होता और इसकी विचित्रता बताई थी आपको कि इसका वर्तमान तो थोड़ा होता है और इसका परिणाम लंबा देर तक चलने वाला होता है इसलिए यदि सुख की मात्रा अधिक है और दुख की मात्रा थोड़ी या इसका विपरीत हो सकता है दुख की मात्रा अधिक और सुख की मात्रा थोड़ी तो धर्म क्या है सुख की मात्रा का बढ़ाना तो वो जितना अधिक होगा जितनी मात्रा अधिक होगी हमको उतना ही अधिक सुख मिलेगा और इसका परिणाम और फल क्योंकि हम चाहते हैं लंबा हो सुख का हो और सुख का परिणाम लंबा हो तो दुख के जो काम हैं वो मजबूरी से अज्ञानता से भूल से हो जाते हैं वो थोड़े होने चाहिए और सोच और समझ के किए जाने वाले काम अधिक होने चाहिए तब वो धर्म हमें लाभदायक होता है एक रोचक प्रसंग महाभारत में आता है महाभारत का युद्ध हुआ युद्धिष्ठिर का राज्यारोहण हो गया उन्होंने तीस साल तक राज्य भी किया और राज्य करने के बाद अपने संतानों को राज्य देकर वो स्वर्ग पर जाने लगे वहां स्वर्ग के रूप में वर्णन है तिब्बत का त्रिविष्टप का। कहते हैं वो जब जा रहे थे तो छह व्यक्ति जा रहे थे पांच पांडव और एक द्रौपदी कहते हैं सबसे पहले द्रौपदी गिर गई मर गई उन्होंने कहा पांडव उन्हें धिष्ठिर से देखो मर गई बोले कोई बात नहीं ऐसा है जो जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उसका कोई अपना दोष होता है और इसका भी एक दोष था यह अपने को बहुत सुंदर बहुत अच्छी गोदगुणी मानती थी तो वो अहंकार का कारण इसका उस रूप दोष से हो गया उसके बाद क्रमशः नकुल का होता है सहदेव का होता है भीम का होता है अर्जुन का होता है पतन एक एक का होता जाता है और वो सारे समाप्त हो जाते हैं और ये अकेला व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर पहुँचता है और जब स्वर्ग के द्वार पर पहुँचता है तो संयोग से इस के साथ एक इनका कुत्ता होता है जैसे ही स्वर्ग का द्वार खुलता है तो कुत्ता जो है भाग करके स्वर्ग में घुसता है स्वर्ग का द्वारपाल उसे बाहर निकाल देता है कहता है नहीं नहीं ये मनुष्यों का देवताओं का स्थान है यहां प्राणियों का कुत्तों का स्थान नहीं है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा स्थान मुझे किस काम का है जिसमें मेरा साथी ना जा सके जिसमें मेरा भक्त ना जा सके जिसमें मेरा अनुयायी न जा सके उन्होंने कहा मामे श्रीया संगमनम तयास्तु यते भक्त जनम त्यजयम कहता है ऐसा श्री ऐसा ऐश्वर्य ऐसा लाभ ऐसा कल्याण ऐसा आनंद मुझे नहीं चाहिए जिसके लिए मेरा भक्त ही मेरे से छूट जाए तो उसको विवश होकर के उसको भी अंदर लेना पड़ता है लेकिन वहाँ युद्धिर देखते क्या है वो बोले वहाँ तो दुर्योधन विराजमान है आनंद का उपभोग कर रहा है सिंहासन पर बैठा हुआ है चारों और उसके आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगता है वो स्वर्ग अधिपति से कहते हैं ये क्या है हमने जीवन भर पुण्य किया हमने जीवन भर दुख उठाया जमने जीवन भर धर्म किया और उसका फल स्वर्ग के रूप में जिसने दुष्टता की उसको तो दुर्योधन को मिल रहा है हम मेरे भाई कहाँ हैं उनका वो तो नरक में है बोले वो नरक में क्यों है हमने तो अच्छा किया है वो नरक में कैसे चले गए उनका यहाँ का नियम ही ऐसा है क्यों है ये नियम ये तो नियम गलत है पुण्य से स्वर्ग मिलना चाहिए पाप से नरक यहाँ तो उल्टा है हमने पाप किया नहीं पुण्य किया है तो हमें नरक और जिन्होंने पाप किया उन्हें स्वर्ग आप कैसे दे सकते हैं तो उन्होंने कहा बात ये नहीं है बात यह है जिसका जो थोड़ा होता है वो उसको पहले दिया जाता है स्वर्ग उसको मिला है जिसका सुख थोड़ा है और दुख ज़्यादा है उसको स्वर्ग पहले मिला इसलिए ये धिष्ठिर याद रखो ये दुर्योधन स्वर्ग में क्यों है क्योंकि इसने पुण्य तो थोड़े किए हैं और पाप अधिक किए हैं उसका फल लंबा होगा इसलिए उसको बाद में वहाँ जाना है जो थोड़ा है उसका फल ये भोग रहा है ऐसे ही तुम्हारे जो भाई हैं वो नरक में हैं क्योंकि भूल दु, बुराई कुछ आल, अच्छा नहीं होना होता ही है तो वो थोड़ा है तो वो दुख का कारण है इसलिए पहले उनको नरक मिलता है वहाँ जाकर वो देखते हैं तो उनको बहुत नरक में पड़ा हुआ दुखों में पड़ा हुआ पाते हैं तो मनुष्य के जीवन में जो अधिक है वो हमें बहुत देर तक सहना पड़ता है इसलिए मनुष्य को पुण्य अधिक हो ऐसा यत्न करना चाहिए और ये पुण्यों की अधिकता ही हमारे नाम के लिए धर्म है और जो पापों की अधिकता है वही जो है नरक है उसका पाप है तो इसलिए ऋषि कहते हैं वेद कहते हैं कि भई आप जो धर्म का पालन करना चाहते हैं वो तब होता है जब उसका परिणाम सबको सुख के रूप में मिलता हो सबको आनंद के रूप में मिलता हो सबको अच्छाई के रूप में मिलता हो तो वो कब हो सकता है तो इसके लिए उन्होंने कहा संवदत ध्वम लेकिन ये संवद शुरू कब होगा समवो मनांसी जानता इसलिए सभी जो मनुष्य हैं वो धार्मिक बने इसके लिए आवश्यकता है सबके विचार सबकी चिंता सबका चिंतन श्रेष्ठ हो ओ शांति रातिषधय शांति वनस्पत शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति शांति cha